छठवा प्रश्न मैं परमात्मा से मांगू तो क्या मांगू कुछ भी मांगोगे तो भूल हो जाएगी न मांगो तो सब चाह न मांगो तो श्रेष्ठतम बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले न चून परमात्मा के द्वार पर भिखारी होकर क्यों जाओ भिखारी होकर जाओगे तो वही मिलेगा जो मांगते हो और कई बार बड़ी भूल हो जाती है क्योंकि तुम मांगोगे भी तो वही जो तुम्हारी बुद्धि में समाता है तुम मांगोगे भी छुद्र जरा सोचो क्या मांगोगे तुम वह तो मांग ही ना सकोगे जो मांगना चाहिए क्योंकि उसकी तो तुम्हें याद ही ना आएगी उसका तुम्हें कोई स्वाद ही नहीं और तब पछताओगे बहुत मैंने सुना एक बहुत समृद्ध महिला अपने चिकित्सक के पास गई बीमारी उसकी ठीक हो गई थी चिकित्सक को उसकी फीस चुकाने गई थी तो उसने एक बहुमूल्य रत्न रत्नजटित झोले में कुछ रखकर चिकित्सक को भेंट किया चिकित्सक ने कहा कि यह तो ठीक है लेकिन मेरी फीस का क्या ना तो चिकित्सक समझ सका कि रत्न रत्नजटित उसने समझा कि यह बस कांच कौन रत्न रत्नजटित झोले देता है भेंट और ये महिला सस्ते में निकली जा रही उसने हिसाब लगा रखा था कम से कम तीन सौ रुपये उसकी फीस थी और ये झोला देख के बची जा रही तो उसने कहा कि झोला तो ठीक है तुम्हारे प्रेम का उपहार स्वीकार करता हूँ लेकिन मेरी फीस का क्या उस महिला ने पूछा तुम्हारी फीस कितनी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो वो बता सकता था उसने कहा तीन सौ रुपया उस महिला ने झोला खोला उसमें कम से कम दस के नोट थे तीन निकाल के चिकित्सक को दे दिए बांकी रुपये और झोला रख के वो वापस चली गई लेके वापस चली गई अब उस चिकित्सक पे क्या गुजरी होगी तुम सोचते हो उस दिन के बाद बीमारी हो गया हो उस दिन के बाद फिर उसकी चिकित्सा मुश्किल हो गई होगी कितना ना पछताया होगा दस हजार रुपये लेके आई थी महिला दैन और ये तो उसे बाद में पता चला मित्रों से कि वो कांच के टुकड़े ना थे हीरे जबरात थे मगर उसने सोचा था कि तीन बहुत बड़ी से बड़ी फीस तुम तो मांगोगे भी तो क्या मांगोगे तुम्हारा बड़े से बड़ी मांग भी बड़ी छोटी से छोटी होगी ख्याल रखना इसलिए न मांगो तो अच्छा वो जो दे अहोभाव से स्वीकार कर लेना फायदे में रहोगे मांगोगे नुकसान में पड़ोगे और दुर्भाग्य ऐसा है कि शायद तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हें क्या मिल सकता था और क्या मांग के तुम लौट आए क्या पा सकते थे पता भी ना चलेगा उस चिकित्सक को तो खैर पता भी चल गया तो दोबारा ऐसी भूल ना करेगा मगर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कौन तुम्हें बताएगा पहली बात ख्याल रखो प्रार्थना मांग नहीं बननी चाहिए यद्यपि प्रार्थना शब्द का अर्थ ही मांगना हो गया है मांगने वाले को हम प्रार्थी कहते हैं क्योंकि हमने प्रार्थना को मांग ही मांग से भर दिया है हम प्रार्थना ही तब करते हैं जब हमें कुछ मांगना होता है प्रार्थना में मांगो मत दे सको तो दो अपने को दे सको तो दो अपने को उंडेल सको तो उंडेलो मांगो मत कठिनाई होगी बहुत क्योंकि तो भिकमंगापन हमारे प्राणों का आधार बन गया है जन्म जन्म मांगा है भिकमंगे तो मांगते ही हैं सम्राट भी मांगते हैं और भिकमंगे मांग ही मांग चल रही है लेकिन अगर असंभव ही हो तो फिर कुछ ऐसा मांगना जिससे कोई प्रेमी अपनी प्रेसी से मांगता है या कोई प्रेसी अपनी प्रेमी से मांगती क्या मांगती प्रेमी अपनी प्रेसी से क्या मांगता है प्रेम ही मांगता है अगर परमात्मा से बिना मांगे ना रह सको तो प्रेम मांगना उसी को मांग लेना मालिक मिल गया तो सब मिल गया वह मिल गया तो सब मिल गया उसका सब मिल गया छोटी छोटी चीजें क्या मांगना उसे एक को ही मांग लेना और जब कोई प्रेमी अपनी प्रेसी से कुछ मांगता है तो मांग नहीं होती वह उस मांग में भी स्तुति होती प्रशंसा होती तेरी पेशानिय रंगे में झलकती है जो आग तेरे रुखसार के फूलों में दमकती है जो आग तेरे सीने में जवानी की दहकती है जो आग जिंदगी की यह हंसी आग मुझे भी दे दे तेरी आंखों में फरोजा है जवानी के सरार लबे गुलरंग पर रक्षा है जवानी के सरार तेरी हर सांस में गलता है जवानी के सरार जिंदगी की यह हंसी आग मुझे भी दे दे हर में यह जबां आतिश जज्बात की रौती हुई लो आ मेरी रूह पे भी डाल दे अपना परतोह जिंदगी की यह हंसी आग मुझे भी दे दे कितनी महरूम निगाहें हैं तुझे क्या मालूम कितनी तरसी हुई बाहें हैं तुझे क्या मालूम कैसी धुंधली मेरी राहें हैं तुझे क्या मालूम जिंदगी की यह हंसी आग मुझे भी दे दे आ की जुलत में कोई नूर का सामा कर लूँ अपने तारीक सबिस्ता को सबिस्ता कर लूँ इस अंधेरे में कोई समा फरोजा कर लूँ जिंदगी की यह हंसी आग मुझे भी दे दे बारे जुलमात से सीने की फ़जा है बोझिल न कोई साज तमन्ना न कोई सोज अमल आ जिंदगी की यह हंसी आग मुझे भी दे दे प्रेमी प्रेसी से मांग रहा है तेरी परेशानियां रंगी में झलकती है जो आग तेरे मस्तिष्क पर जो रोशनी है, आभा है जो आग है तेरे रुक्सार के फूलों में दमकती है जो आग तेरे कपोलों के फूलों में वो जो रोशनी वो जो दीपती है तेरे सीने में जवानी की दहकती है जो आग वो जो तेरे प्राणों में बहता हुआ यौवन है बहता हुआ जीवन है जिंदगी की यह हंसी आग मुझे भी दे दे ये सुंदर आग थोड़ी सी मुझे जवानी के सरार तेरी आंखों में इस फूलिंग की तरह यौवन की दमक है चमक है अंगारे है लबे रंग पर रक्षा है जवानी के सरार तेरे ओंठों पर नृत्य हो रहा है यौवन का तेरी हर सांस में गलता है जवानी के शरार और तेरी हर सांस जवानी की यौवन की आंच से भरी है जिंदगी की हंसी आग मुझे भी दे दे ये सुंदर आग ये थोड़ी सी लपट ये थोड़ा जीवन मुझे भी दे दे हर अदा में यह जवा आतिश से जज्बात की रौ ये मचलते हुए सौले ये तड़पते हुई लो आ मेरी रूह पे भी डाल दे अपनी परतों थोड़ी सी छाया भर मेरी आत्मा पर भी डाल दे आ मेरी रूह पर भी डाल दे अपना परतों जिंदगी की यह हंसी आग मुझे भी दे दे कितनी महरूम निगाहें हैं तुझे तो क्या मालूम मैं कितना अत्रप्त मेरी आंखें कितनी प्यासी हैं कितनी महरूम निगाहें हैं तुझे तो क्या मालूम कितनी तरसी हुई बाहें हैं तुझे तो क्या मालूम आ मेरे आलिंगन में आ जा कितनी महरूम निगाहें हैं तुझे तो क्या मालूम कितनी तरसी हुई बाहें हैं तुझे क्या मालूम कैसी धुंधली मेरी राहें हैं तुझे क्या मालूम जिंदगी की ये हंसी आंख मुझे भी दे दे थोड़ा सा प्रसाद मुझे भी मिल जाए मेरी खाली बाहें भर जाए मेरी आंखों की प्यास बुझ जाए की जुलमत में कोई नूर का सामा कर लूं आ जा कि मैं अंधेरे में थोड़ा प्रकाश का इंसाम कर लूं आ की जुलमत में कोई नूर का सामा कर लूं अपने तारिक सबिस्ता को सबिस्ता कर लू इस उजड़े हुए घर को बसा लू इस खाली घर को बसा लूं इस अंधेरे में कोई समा फरोजा कर लूं ये बहुत अंधेरा है यहां बहुत अंधेरा है एक समा जल जाए जिंदगी की ये हंसी आग मुझे भी दे दे बार जुलमा से सीने की फजा है बोझल अधिकता से बोझिल हूं बार जुलमास से सीने की फजा है बोझल न कोई साज तमन्ना न कोई सोझ अमल न तो कोई अभिलाषा बची न कोई आकांक्षा बची न कोई जिंदगी में रस बहता मालूम होता है आ कि मसल से तेरी मैं भी जला लू मसल तेरी मसाल को मेरे करीब ले आ ताकि मेरी बुझी मसाल तुझ जल जाए जिंदगी की ये हंसी आख मुझे भी दे दे अगर मांगना ही हो पहले तो कहता हूं मांगो ना तो अच्छा अगर बिना मांगे रह ही ना सको तो उसी तरह मांगना जैसे प्रेमी प्रेसी से मांगता है उसकी मांग में भी गीत मांग उसकी मांग नहीं मांग उसकी स्तुति है मांग उसकी सच में ही प्रार्थना है तुम्हारी प्रार्थना भी मांग होती और प्रेमी की मांग भी प्रार्थना होती मांग सको तो घटना घटती मगर ठीक से मांग सको तो ठीक ठीक मांग सको तो जरा से मैं चूक हो जाती ना मांगो जिसने मंगा ही नहीं है उससे भूल कैसे होगी वो तो सिर्फ हृदय खोलकर जो भी घटे उसे लेने को राजी जो भी पात्र में गिर जाए मिले तो प्रसन्न है न मिले तो प्रसन्न है न मिले तो भी वो जानता है कि अभी ऐसी घड़ी होगी कि नहीं मुझे मिलना चाहिए इसी में मेरा हित होगा इसलिए नहीं मिला है वह हर हाल राजी है और या फिर प्रेमी की तरह मांगो मगर उसमें कभी भूल हो सकती उसमें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी चांद तारों की हंसी छाओ में मेरे दिल तक नूरों निकहत की कोई मौज बढ़ी आती है सर सराती हुई फूलों से गुजरती है सबा तेरी आहट तेरी आवाज चली आती है सांस में देर से कलियों की चटक है पैदा आप एक फूल की मानिंद खिला जाता हूं हाय यह कैफ की मुमकिन ही नहीं तेरे बगैर दिल धड़कता है तो मधोस हुआ जाता हूं अपने बरबत के जरा तार मिला ले ए दिल उसके आने पे कोई गीत तो गाना होगा लहजा लहजा कोई पुर पुरस नजर उठेगी लम्हा लम्ह कोई जादू का फसाती काश तुम सुन होके बैठ सको तो उसके पैरों में बंधी हुई घुंघर जल्दी ही तुम्हें सुनाई पड़ने लगे कैसे नगमों में, में मेरी रूह घुटी जाती अब तो नजदीक ही छागल की सदा आती चांदारों की हंसी छाओं में मेरे दिल तक नूरों निकरत की कोई मौज बढ़ी आती तूफान आता है सौंदर्य का आनंद का तूफान की तरह आता है परमात्मा छोटी छोटी बूंदाबांदी नहीं होती मूसलाधार वर्षा होती मगर तुम शून्य हो चांद तारों की हंसी छाओं में, में मेरे दिल तक नूरों और वृक्षों तो से गुजरती हुई हवा में भी उसकी ही आहट मालूम होगी फिर तो तुम जहां पाओगे जहां देखोगे वहीं उसकी ध्वनि सुनाई पड़ने लगेगी सांस में देर से कलियों की चटक है पैदा और तुम्हारी श्वास श्वास में कलियां चटकने लगेंगी आप एक फूल की मानिंद खिला जाता हूं मांगो मत बिन मांगे बहुत मिलता है और जब परमात्मा बरसेगा तुम फूल की तरह खिल जाओगे सांस में देर से कलियों की चटक है पैदा आप एक फूल की मानिंद खिला जाता हूं हाय यह कैफ यह आनंद इतना ज्यादा है संभाले नहीं संभलता हाय यह नहीं हाय यह कैफ कि मुमकिन ही नहीं तेरे बगैर दिल धड़कता है तो मधोस हुआ जाता है अपने बर्बत के जरा तार मिला ले दिल अपनी वीणा के, अपने हृदय की वीणा के तार मिला के रखो अपने के जरा तार मिला ले दिल, उसके आने पे कोई गीत तो गाना होगा लहजा लज़ा कोई पुर सहर उठेगी लम्हा लम्हा कोई जादू का फसाना होगा कैसी नगमों में मेरी रूह घुटी जाती है अब तो नजदीक ही छागल की सदा आती है। आज इतना ही